और जाकर ये काम करना वहां पर एक वो सामला सामला सा तुमने तो नाम सुना होगा जिसने पूतना को मार दिया सुनते हैं तो वो बच्चों का खेल खेलता है तो तुम उसके पास चले जाना और नकली रूप न बनाना अपने इसी बछड़े के रूप में ही जाना और मौका पाते ही लात से महारेन वत्स्य वत्सास गच्छ मंदुस्स्य रजम गत्साचार्यत कुमार कुमार स्वदेश निजम वत्स देश उत्पाद्य तुशकार मार, मार भस कु मार देना बस काम कर देना तो ये बात क्या थी ये वत्स्य कौन था ये वत्सासुर कौन था इसका पूर्व जीवन का इतिहास ये है कि ये, ये मुरु दैत्य का पुत्र था प्रमिल इसका नाम प्रमिल था और मुरु नामक दैव्य का ये पुत्र था और और इसने सारे जगत पर विजय प्राप्त कर ली थी प्राचीन काल की बात एक दिन ये घूमते घामते वशिष्ठ जी के आश्रम की तरफ जा निकला वहां देखा नंदिनी को नंदिनी गाय को नंदिनी का इतिहास बड़ा हो गया नब्बा उन्नीस नंदिनी ने क्या क्या किया तो नंदनी को देख करके इसके मन में लोभ आ गया और वो उसने क्या किया कि ब्राह्मण बन गया ब्राह्मण बना ब्राह्मण जाकर के वशिष्ठ महाराज से कहा कि महाराज आप तो बड़े उदार हैं ही और मैं ब्राह्मण मेरे घर में गैया है नहीं तो ये नंदनी मुझे आप दे दीजिए अब वो महर्षि वशिष्ठ वो सब जान तो गए पर वशिष्ठ इतने शीलवान थे कि वो किसी का जी कभी दुखाना नहीं चाहते तो बोले नहीं समझ गए कि है तो बड़ा दम्भी कपटी पर इसको क्या जवाब दें तो नंदिनी इस चीज को जान गई वो भी ऋषि के पास रह करके और वो भी देवत् तो संपन्न थी तो, तो वो नहीं सह सकी धोखेबाजी को उसने साथ दे दिए मुनिनाम गहर तुम भूतवा विप्र समागत दैत्यो थी गोवत्सो हो दुर्मथे दुष्ट दुर्बुद्धि तू ब्राह्मण का देश बना करके और मुनि की गायों को हरने आया है मैं जानती हूं तुम का पुत्र है दैत्य है बस जा तू बछड़े बन के रहे बछड़े के रूप में रह बछड़ा हो गया दुखी हो गया दुखी हो गया तो महर्षि के हाथ हाथ जोड़े परिक्रमा की गैया मैया की धूल ली का ही मैया उद्धार करो मेरा मैं तो मारा गया तो ऋषि जो है ना किसी ने हमसे हमसे पूछा कि ब्राह्मण नाराज हो गए तो कैसे करें मैंने कहा ब्राह्मणों की नाराजी मिटाने के लिए कुछ चाहिए क्या जरा हाथ जोड़ लो मीठे बोल लो ब्राह्मण कर ले ब्राह्मणों ब्राह्मण क्या है उनके मन में छल कपड़ है नहीं तो महर्षि वशिष्ठ और नदिनी दोनों दर्बित हो गए जरा सा हाथ जोड़ा मैं अच्छा भाई जाऊ के अंत में वृंदावन में तुम गोवत्सो में जाके मिल जाओगे और वहाँ नंद नंदन के हाथों से तुम्हारी केवल बछड़े के शरीर से नहीं भव सागर से मुक्ति हो जाएगी तुम भवबंधन से कट जाओगे भगवान के मंगलमय धाम में पहुंचोगे अब इसको बिचारे को प्रतीक्षा लगी बहुत वर्ष बीत गए आज जब ये बात कही कंस ने तो इसको भी याद आ गई कि आहा आज तो दिन आने वाला है इधर कंस ने कहा देखो सावधान भूल मत जाना वो उसने बात और सुनी उस लड़के की हमने बोले क्या सुनी बोले उसमें कुछ जादू है जो उसको देखता है वो मोहित हो जाता है हमने बोले हमारे पास तो कई देते तो घूम करके लौट ही आए वापिस बोले कंस राजा हम तो उसको नहीं मार सकते जब उसकी ओर देखते हैं तो हमारे मन में स्नेह पैदा हो जाता है तो मार सकते नहीं उसको तो लौट ही आते हैं तो कहीं स्नेह होने पैदा है मत कर लेना आपने असुर स्वभाव को कहीं छोड़ दोगे तो काम नहीं उसने कहा मैं ऐसा वैसे छोड़ रही हूं असुरभाव जागे तो हो गया बोले नहीं अब उसने सोचा कि उसको जब कर सके तो आ गया है ही पर अपने भी इसमें लाभ है बछड़े के रूप में रहेंगे तो कोई पहचान सकेगा नहीं और दोनों काम हो गए पर कोई पहचानेगा नहीं तो मरेगा क्यों तो अपने दोनों काम करें कि उसको तो मार दें और खुद मरें नहीं ये जो सोचता है वो मरता वो तो मर गया वहीं पर जो ये सोचता है ना कि दूसरे पर मार हम नहीं मरे उसका उसके भी मरने का उपक्रम हो गया जो चाहता है कि दूसरे को दुख दें और हम सुखी रहें उसका दुख आरंभ हो गया तो उसने सोचा कि हम मार दें और मरे नहीं तो बछड़े बन जाएंगे तो बस फिर कोई मारे मारेगा या सीधा सा काम है तो ये बछड़ा तो था ही बड़ा सुंदर सा धारण कर लिया उसने और धीरे धीरे जा करके बछड़ों में शामिल हो किसी ने जाना ही नहीं कि कोई आया है तो असुर ने सोचा कि ये सब बछड़ों के हाथ फेरता हुआ आ रहा है पुचकारता हुआ हाथ फेरता हुआ और कोमल कोमल घास मुंह में देता हुआ इस सबके रोज से अलग करते हर एक बछड़े को पुचकारते ये नहीं कि हम इतने बड़े हैं इतने बड़े और ये नन्हने नन्हने पशु इन पशुओं की हम क्या परवाह करें ये सब सेवक लोग कर लेंगे ये बात नहीं इनको तो भक्तों की सेवा अपने हाथों करनी है चाहे पशु बने हुए हों पशु बालक हों तो ये हरेक को घास नरम नरम घास खिलाते हुए और हाथ फेरते हुए चले आ रहे थे तो उसने देखा कि मेरे पास भी आने वाले हैं प्रतीक्षा कर रहे कर रहा वो तो जब मेरे हाथ फेरने लगेगा वो तब मैं चट से लात मारू और मेरी लात लगेगी खतम तो ये धीरे धीरे आए आए तब उसने क्या किया कि अपना गला लंबा कर दिया इस गले पर हाथ फेरते हैं ना गायों के बछड़ों के तो गला वो लंबा वो गर्दन फैला देते हैं पशु तो उसने अपनी गर्दन फैला दी तो धीरे धीरे ये हाथ से उसको करने लगे करने लगे तो अब इनसे तो छिपा था नहीं पर फिर भी ये ऐसे ही बन गए अपनी जान में अंजान से और हाथ कंधे पर रखे और दाव दाव बोले कि दाऊ भैया दाऊ से बोले दाऊ भैया अरे ये सवेरे तो था नहीं ये बछड़ा और ये तुम पहचानते हो कि ये कौन सा बछड़ा है और ये कहाँ रहता है तुमने कभी देखा है वृद्ध भ्रातः प्रातर नयातः परिचयते व कोयम उपतोय प्रतीयते वक्सा है ये कौन से सरोवर के पास किस जल के पास रहता है कौन सा बछड़ा है ये तो दाऊ जी ने देखा देख करके बोले भ्रातर नहीं, नहीं। भैया मैं तो कुछ नहीं जानता मैं तो इसको पहचानता नहीं कौन बछड़ा है तो धीरे से सिकंदर ने बलराम के कंझे पर हाथ रखा पूछा ये रूप के ठीक से बताओ उस पहचान जा बात है तो बलराम ने देखा उसके चेहरे को देखा पैरों को देखा शरीर को देखा फिर आंखों को तो आंखों से आकृति पहचानी जाती है जो आकृति विज्ञान जानते हैं तो वे लोग आंखों से चेहरे के ढंग से पहचान लेते हैं तो बलराम जी ने जब आंखों में दृष्टि डाल करके देखा तो बोले भीषण प्रकृति प्रति ये थे अरे कन्हैया ये तो बड़ा कोई भीषण प्रकृति का जंतु मालूम होता है तो भगवान श्री कृष्ण तो अब भैया के सामने प्रकट बात करने लगे बोले दाऊ भैया पूर्वज पूर्व यम जान गया बस ये दाऊ भैया तो तो, तो ये तो राक्षस है तो दाऊ जी ने पहचान लिया राक्षस था तो मालूम होता है ये तो खाली बछड़े का रूप ही धारण किया मालूम होता है राक्षस सत्यम युष्मा असमासु साकस्मा दृष्टिजातृश्य थे बिल्कुल ठीक देखो ना इसकी आंखों में कितनी क्रूर दृष्टि है हम लोगों को देख रहा है बचड़ों को देख रहा है इसकी आंखों में तो क्रूरता भरी हुई है बस अब उनके मन में आ गया कि इनकी इसका उद्धार करना है तो बड़े भाई पास खड़े हैं ना शील ये घर का शील नंद बाबा का तो बोले ये यदि भवदाद भैया तुम अगर आज्ञा दो तो शास्त्र उतरिये तम दृष्टांत मासा दया तुम अगर हुकुम दे दो तो भैया इसको मैं मौत के मुंह में पहुंचा दू अभी तो बरा डर दर लगा राक्षस है और कहिया बच्चा है अब फिर वो बासल्य भाव जाग गया झिझक तो हुई पर फिर सोचा कौन है ये किसको कहते हैं हम सावधान कर दिया भगवान योगशक्ति ने सचल में तुम सच्छल में वंदम मंद मध्य स्कंद देख भैया ये दैित्य आया है बड़ा छल करके तो तू भी छल करते करते इसके पास जा कर और इसको पता लगे नहीं दूसरे तू तो किसी दूसरी ओर देखता रहे भग जाए कहीं तो आख लग दूसरे बछड़े की तरफ इस प्रकार जा और जा करके मार दे बोले ठीक ये भगवान पास थे ही बछड़ों के समूह में वो खड़ा था तो बलराम जी को दिखा दिया बलब करता हूँ तम तम स्वरूप वत्सयूथ गरी दर्शयन बल देवायुदेवा सदत बोलिया बस वो सर्वधा सर्वथा मुक्त से बने हुए और पहुंचे और इतने में उसने देखा आ गया ना ये बच्चा पास आ गया वो भी सावधान हो उस तो उसने पीछे की लात चलाई दैत्य पश्चिम हरि हरिमंश तता ये सावधान थे उसकी लाद तो लगी नहीं और इन्होंने क्या किया कि गहित्वा परपादाधिन सहलाम अच्युत भ्रामित्वा कपिथाग्रे प्राय लोग गति जीवितम सपिथिर महाकाय पात्य मान ही पता उन्हीं डांग पकड़ लिया पीछे से <laughs> और पकड़ के यूं घुमाया समझे और यूं घुमा करके उन्होंने और आकाश में घुमा करके और जब उसके प्राण निकल गए तो वहां कैथ के पेड़ थे बहुत से पेड़ों पर फेंक थे। तो पुच्छ सही ते ले पिछले उपाय दियो फिराए फिराए बगाए महाकाय ऊपर ही मरो बहुत कपिथ ले धर परियो घुमा घुमा गए जब उसके प्यार निकल के घुमाते ही निकल गए चक्कर लगा के सारे चक्कर छूट गए उसके भगवान के हाथ का चक्कर लग तो भव के चक्कर सारे भव चक्कर सारे छूट गए तो डाल दिया उसको फेंक दिया कैथों के पेड़ों पर तो कई पेट टूट गए इतना वो विशाल था इतना वो महाकाय था कि उसके उसके पटक उसके पड़ने से कोई लंबा चौड़ा दे तो बहुत से वृक्ष भी टूट पड़े और वो स्वयं नीचे गिर पड़ा अब ये गोपों को तो बच्चों को तो पता ही नहीं था कि क्या हो गया है वो तो देखते थे ये कोई बछड़ा है खेल रहा है बछड़ा बछड़े उनको तो पता था नहीं तो ये जब वो गिरा और जब बड़े जोर का जोर की आवाज हुई तो ये डर गए सब बच्चे साथ ही साथ सब शिशु जुड़ी के सकल बठके अति भय भरी के लहक हरी के सब बहरी क्या हो गया क्या हो गया कि कन्हैया तो लगते नहीं रही यही सोच जब भागे सब पास आ गए देखा कन्हैया हंस रहा तब तो बस सबके सब लगे ताली पीटने भय जाता रहा तब कम वृक्षा बाला सशंसु साधु साधवी थी अब देखा की बदसासुर का वो भयानक शरीर पड़ा हुआ है तो बोले कहिया शाबाश शाबाश बड़ा बहादुर है तू तो बड़ा बहादुर है भैया तेने देखना कितना बड़ा काम कर दिया ये कोई राक्षस था कौन पार तुमने तूने कब मारा हमें तो पता ही नहीं तुम तो बच्च खेल रहा था कब राक्षस आया कब तेने मारा क्या किया कुछ पता ही नहीं तो ये इतना हसन ही हसन तो बोले नंद बाबा कहा करता है ना कि नारायण नारायण कोई है कोई भगवान तो उस नारायण ने बचा दिया मालूम होता है राक्षस था, था तो, तो, तो, तो बड़ा तो तू बड़ा बहाु साधु साधु कहने लगे सब देवताओं ने देखा कि ओह बड़ा भारी एक हम लोगों के लिए विघ्न था वो दूर हो गया देवा के परिसुष्टा भू पुष्प वर्षण देवता बस अंतरिक्ष से आकाश में से पुष्पों की वर्षा करने लगे सुरहर से नव पूरा नबर इस प्रकार से वत्साफर तो वहां देखा देवताओं ने देखा गो बाल के तो देखा देवता देवताओं को दिखाई दिया तई दैत्य महत ज्योति कृष्ण दीनम बभुव देवताओं ने देखा कि उस दैत्य के शरीर में से एक ज्योति निकली प्रकाश में ज्योति निकली और वो श्रीकृष्ण के अंदर समा गई जो जो गति नहीं मिलती योग को मुनिंद्रों को दुर्लभ गति मुक्ति मिल जाती है पर भगवान का दिव्य धाम नहीं मिलता और ये ब्रज में जो जो लोग श्रीकृष्ण ही ऐश्वर्य शक्ति के द्वारा निधन होते हैं इन सब को तो ये पार्षद बना के भेज देती है उनकी कृपा शक्ति तो अब सारे के सारे जो देवता थे सिद्ध गंधर्व किन्नर की वृत्तियां लग गईं इधर राम श्याम का सब सुर्ष गान करने लगे मन उनकी सारी वासनाएं समाप्त हो गईं तो अब उनका ध्यान सब उसी में लग गया देवताओं का वो तो कहने लगे अपनी अपनी बात श्याम बलराम को सदा सदागा श्याम बलराम बिन दूसरे देव को स्वप्न हूँ माही नहीं हृदय लिया यह गत यह तत् नम नियम व्रत यह मम प्रेम फल यह ध्यान यह नम ध्यान यह ज्ञान सुमिरन यह सूर प्रभु देव हूँ यह पाऊ ये अन्य निष्ठा का बड़ा सुंदर भाव है कि श्याम बलराम के सिवा कोई भी दूसरा देवता कभी मेरे हृदय में आवे ही नहीं यही मेरा जप हो यही तप हो यही नियम हो यही व्रत हो यही प्रेम और यही प्रेम का फल ज्ञान, ज्ञान स्मरण जो कुछ हो सब यही हो जाए ये प्रार्थना करते हैं कि ये हमें मिल जाए तो सारा काम बन जाए। इस प्रकार की सदगति हो गई सदगति का बच्चा सुर की परम गति हो गई अब ये कहते हैं कि भई इस प्रकार उद्धार हुआ सो तो स्वत्स पालक भूतवा सर्वलोक पालक सत्राच राशो गो वत्साचार्यो विचेर तो अब ये कह दिया था बछड़ो में बालकों से श्री कृष्ण ने की देखो भैया ये मैया से कहना मत जा करके ये बात कहीं मैया से कह दिया और मैया ने कह जाए मत जाओ आज से मैया डर जाएगी तो बाधा पड़ जाएगी ना अपने खेल में तो मैया से कहना मैं मत चुपचाप रहना तो किसी बालक ने आके मैया से कोई बात कही नहीं कही नहीं तो बस ये अपना मौज से नहीं और इन्होंने समझाया कि ये है तो ये विश्व पालक ये समझा कि ये हमारा साथी ये है तो इस प्रकार से उनकी खेलने कूदने की और बच्चा चढ़ाने के लिए जाने की गति में कोई बाधा नहीं आई मैया ने रोका नहीं मैया को तो मालूम नहीं कि क्या हो गया क्या नहीं हो गया है किसी को नहीं मालूम हुआ सब सब बालकों ने प्रतिज्ञा कर ली जब घर में भी नहीं करा तुम अपनी मैया से मत कहना और तुम्हारे बाबा से मत कहना ये बाबा कहीं नंद बाबा से कह देगा और नंद बाबा कहीं कह देगा मैया से तो फराना बंद हो जाएगा तो बस ये वृंदावन में तो ये बात फैली ही नहीं पर महाराज जो गुप्त चल रहे मथुरा के उनको तो रोका नहीं और भगवान की जो योग शक्ति लीला शक्ति है वो भी रोक लानी चाहती तो उन्होंने जाकर के कंस से कहा बोले महाराज ये तो बड़ा अनर्थ हो गया बोले क्या हो गया वो बुसासुर कहा है बोले कहा क्या है वो तो खत्म हो गया है खत्म हो गया कंस के आंखों के सामने ढेरा छा गया आंखें मुद उसने आंखें बंद कर ली कंस तू तस्माद् वत्सपादति वच्छ वत्सा सुर निर्वासन मत सर्प मुखा दिषम कर्ण रंध्र स्पर्श दशम दशु निमीलया नास कंस ने आंखें बंद करी और आंखें बंद नहीं करी बेहोशोग ये ऐसा हो गया मानो प्राण ही नहीं है ये, ये, ये कहते हैं कि ये कंस की ये गति इस प्रकार की बेहसों से पहले पहल आ जाएगी दोष हो गया और फिर बड़ी मुश्किल से मंत्रियों ने दौड़दार के उपचार किए तब कहीं उसे बाहरी ज्ञान हुआ तेल दशमी में वह दशा प्राप्त सतु मंत्री भी कंचक बहिड़ बधाप अब ये बड़ी मुश्किल से उस बिचारे के फिर प्राण आए तो अब इन्होंने विचार किया अब फिर मंत्रणा सभा बैठी इनकी कंस का असुर दल फिर इकट्ठा हुआ खास खास लोग बुलाए गए और कंस ने कहा कि भई क्या बताऊं सभा से अपने मंत्रियों से कहा हंत संभाविता दम्भान्विता बहुअपस्थापिता न तो भद्रम किचित संचितम इसलिए हमने बहुत बना बना करके स्वांग बना बना करके और बहुत लोगों को भेजा बड़े बड़े प्रतिष्ठित लोगों को ऐसे ऐसे असुरुओं को जिनकी बड़ी मान प्रतिष्ठा परंतु तो कुछ भी काम बना ले। इस साधन हुआ ही नहीं तो क्या करें कंस बड़े गंभीरता से कंस ने ये सब बात रखी अब वो मंत्रिमंडल था कंस का असल मंत्रिमंडल तो वहां मंत्रिमंडल में जैसा मंत्रिमंडल होता है जैसा राजा वैसा मंत्रिमंडल और जैसा मंत्रिमंडल वैसी मंत्रिमंडल की सम्मति तो असुर सब रहे ना यहाँ तो छल कपट दम्भ मारकूट हिंसा क्रोध यही सब तो मंत्रियों ने कहा बोली एक बात हमको याद आ गई तो बोले तो आपको तो याद नहीं भूल गए आप अब कंच की तो इस समय मति विभ्रम हो रही उसकी याद भूलने लगी कौन किसको भेजे अब बेहाल हो गया तो एक असुर ने बताया कि देव बकमत्र बलम केवल बकम बलमलंबाहे इतस्तजा दम्ब संभारा ये